अंतिम अधिवेशन में भाषण 27 सितंबर 1893 ईस्वी विश्व धर्म महासभा एक मूर्तिमान तथ्य सिद्ध हो गई है दया में प्रभु ने उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इसका आयोजन किया तथा उनके परम निस्वार्थ श्रम को सफलता से विभूषित किया है उन महानुभावों को मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति अनुराग ने पहले इस अद्भुत स्वप्न को देखा और फिर उसे कार्य रूप में परिणित किया उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद जिनसे यह सभा मंच आप्लावित होता रहा है इस प्रबुद्ध इस प्रबुद्ध सूत्र मंडली को मेरा धन्यवाद जिसने मुझ पर अविकल कृपा रखी है और जिसने मत मतांतरों के मनोमालिन को हल्का करने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया है इस समसुरता में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए हैं उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्र से इस समरसता को और भी मधुर बना दिया है धार्मिक एकता की सर्व भित्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है इस समय मैं इस संबंध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूँगा किंतु यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और बाकी सब धर्मों के विनाश से सिद्ध होगी तो उनसे मेरा कहना है कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाए कदापि नहीं ईश्वर ऐसा न करे क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाए ईश्वर इस इच्छा से बचाए बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है नहीं वह तो वृक्ष ही होता है वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है वायु जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्भिद पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है उसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अनान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा तो उस पर मैं अपने हृदय के अंतस्थल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बतलाए देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा सहायता करो लड़ो मत प्रभाव ग्रहण न कि प्रभाव विनाश समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह